संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व कर्ण की मार से पांडव सेना का पलायन श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देख शल्य और कर्ण की बातचीत तथा तो अर्जुन द्वारा कौरव सेना का विध्वंस त्राफ ने पूछा संजय भीमसेन ने जब कौरव योद्धाओं को तितर वितर कर दिया उस समय दुर्योधन शकुनि कर्ण कृपाचार कृतवर्मा अस्वस्था अथवा दुशासन ने क्या कहा सुधपुत्र ने कौन सा पराक्रम किया मेरे पुत्र तथा तो अन्य दुर्दर्ष राजाओं ने क्या काम किया ये सारी बातें बताओ संजय ने कहा महाराज उस दिन तीसरे पहर में प्रतापी पुत्र ने भीमसेन के देखते देखते समस्त सोमकों का संघार कर डाला तथा तो भीमसेन ने भी कौरों के अत्यंत बलवती सेना का विध्वंस कर दिया तत्पश्चात कर्ण ने शल से कहा अब मेरा रथ पान की ओर ले ही ले चलो सेनापति की आज्ञा पाकर मद्राज ने अपने घोड़ो को पांचाल तथा करुश देशी वीरों की ओर बढ़ाया कर्ण का रथ देखते ही पांडव और पांचाल वीर थर्रा उठे तदनंतर कर्ण अपने सैकड़ों बाणों से मार कर पांडव सेना के सौ सौ तथा हजार हजार वीरों को गिराने लगा अब यह देख पांडव पक्ष के अनेकों महारथियों ने पहुंचकर कर्ण कर को चारों ओर से घेर लिया उस समय सातकी ने तेज किए हुए बीस बाण से कर्ण के गले की हसली में प्रहार किया फिर श्रीखंडी ने 25 पच्चीस ने सात द्रौपदी के पुत्रों ने चौसठ सहदेव ने सात और नकुल ने 100 बाढ़ मारकर कर्ण को घायल कर डाला इसी प्रकार ने कर्ण की हसली पर 90 बाढ़ मारे तदनंतर सूदपुत्र ने हंसकर अपने धनुष की टंकार की और तेज किए हुए बाणों का प्रहार कर उन सब योद्धाओं को बिंद डाला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 बाजों की आवाज सुनकर पांचाल महारथी मरने की परवाह न करके वहां लौट आए कर्ण ने उनमें से बहुतों को पांव उखाड़ दिए पांचाल देश के बीस रथियों तथा तो चेद देश के सैकड़ों योद्धाओं को भी अपने सहायकों से यमलोक पहुंचा दिया इस प्रकार पांडव पक्ष के बहुत से योद्धा योद्धाओं का नाश हो गया और महाबली भीम के सामने युद्ध करने से आपके भी बहुत से वीर मारे गए इधर अर्जुन कौरव की चतुर्गि सेना का विराश करके जब आगे बढ़े तो क्रोध में भरे हुए पुत्र को पुत्र पर उनकी दृष्टि पड़ी तब उन्होंने भगवान वसुदेव से वासुदेव से कहा जनार्दन वह देखिए रण में पुत्र की ध्वजा दिखाई दे रही है तथा ये भीमसेन आदि योद्धा कौरव महारथियों से, से लड़ रहे हैं इधर पांचाल योद्धा कर्ण के भय से भागे जाते हैं इधर कर्ण के संरक्षण में रहकर कृपाचार्य कृतवर्मा तथा अस्वस्था राजा दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं यदि हम लोगों ने इन्हें मार नहीं मारा नहीं तो ये सोमको का संहार कर डालेंगे अतः मेरा विचार यह है कि आप महारथी कर्ण के पास मुझे ले चले अब मैं संग्राम में कर्ण का वध किए बिना पीछे नहीं हटूंगा तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ जयरथ युद्ध कराने के लिए आपकी सेना में कर्ण की और रथ अपना रथ बढ़ाया वे रथ पर बैठते बैठते बैठे बैठे ही चारों ओर खड़े हुए पांडव सेना को धीरज बंधाते जाते थे वीरवर अर्जुन आपकी सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे श्वेत घोड़े वाले रथ पर बैठकर अपने सारथी भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन को आते देख मद्रास ने कर्ण से कहा कर्ण तुम तो दूसरे लोगों से जिनका पता पूछते फिरते थे वे अर्जुन अपना गांधी धनुष लिए हुए सामने खड़े है वह उनका रथ आ रहा है यदि आज उन्हें मार डालोगे तो हम लोगों का भला होगा अर्जुन के धनुष की प्रत्याशा में चंद्रमा एवं ताराओं के चिन्ह है उनकी ध्वजा के शिखर पर भयंकर दिखाई पड़ता है जो चारों ओर ताक ताक कर वीरों का भी भय बढ़ा रहा है यह अर्जुन के रथ पर बैठकर कर घोड़े हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण के शंख चक्र गा तथा सार्व धनुष दिख रहे हैं यह गांडी कंकार रहा है तथा तो अर्जुन के छोड़े हुए तीखे तीर के के प्राण ले रहे हैं। आज रणभूमि राजाओं के कटे हुए मस्तकों से पटी जा रही है नरेश अपने रथों से गिर कर धराशाई हो रहे हैं जैसे सिंह हजारों हाथियों के हरिणियों के झुंड को घबराहट में डाल देता है उसी प्रकार अर्जुन ने अपने शत्रुओं की सेना को सम अत्यंत व्याकुल कर डाला है अर्जुन तनिक सी दे, देर में बहुसंख्यक शत्रुओं का अंत कर देते हैं इसीलिए उनके भय से यह कौरव सेना चारों ओर से छिन्न भिन्न हो रही है यह देखो अर्जुन सब सेनाओं को छोड़कर तुम्हारे पास पहुँचने की जल्दी कर रहे हैं। धीम को इनको पीड़ित देख वे क्रोध से तमतमा उठे है इसलिए आज तुम्हारे सिवा और किसी से युद्ध करने के लिए नहीं रुक सकेंगे तुमने धर्मराज को रथहीन करके उन्हें बहुत घायल कर डाला है राजाओं का संहार करने की इच्छा से अकेले ही तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहे है अब तुम भी उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो क्यूँकी तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुधर ऐसा नहीं है जो अर्जुन से लोहा ले सके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 ये समस्त कौरव तुम्हें दीप के समान अपना रक्षक मानकर तुम्हारे ही पास आ रहे हैं और तुमसे शरण पाने की आशा रखकर यहाँ खड़े हुए हैं कर्ण ने कहा शल्य अब तुम राह पर आए हो और मुझसे सहमत ध्यान पड़ते हो महाभाव अर्जुन से भय ना करो आज मेरी इस भुजाओं और शिक्षा का बल देखना मैं अकेले ही पांडवों की विशाल सेना तथा श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करूंगा तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ उन दोनों वीरों को मारे बिना आज मैं किसी तरह पीछे पैर नहीं रखूंगा एक काम करके या तो उन्हें मारूंगा या स्वयं मर जाऊंगा ने कहा कर्ण महारथी लोग अर्जुन को अकेले होने पर भी युद्ध में जीतना असंभव मानते हैं फिर जब वे श्री कृष्ण से सुरक्षित हो तब तो कहना ही क्या है ऐसी दशा में जहां उन्हें जीतने का साहस कौन कर सकता है ने कहा मैं मानता हूं अर्जुन जैसा महारथी इस संसार में कभी हुआ ही नहीं उनके हाथ प्रत्यंचा के चिन्ह से अंकित है। उनमें न कभी पसीना आता है और नर्जुन का भी मजबूत है शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले है पांडु नंदन अर्जुन के समान दूसरा योद्धा कहीं है ही नहीं उनके बाढ़ दो मिल तक के निशाने मारने में नहीं चूकते फिर उनके जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है वीर अर्जुन ने केवल की सहायता से खान लोवन में अग्निदेव को तृप्त किया था जहां जहाँ कृष्ण को चक्र मिला और पाण्डुनंदन को गांडी धनुष खेत घोड़ों से जुता हुआ रथ कभी खाली न होने वाले दो तरकस तथा बहुत से दिव्यास्त प्राप्त हुए ये सभी वस्तुएं अग्निदेव ने भेंट की थी इसी प्रकार उन्होंने इंद्र में जाकर असंख्य का संघार किया था जहां उन्हें देवदत्त नामक शंख की प्राप्ति हुई अतः इस भूमंडल में उनसे बढ़कर योद्धा कौन होगा जिन महान भाव ने अपनी सुंदर युद्ध कला के द्वारा साक्षात महादेव जी को प्रसन्न किया और उनके अत्यंत भयंकर पशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त किया जो त्रिभुवन का संहार करने में समर्थ है जिन्हें समस्त लोकपालों ने अलग अलग अनेकों अनुपम दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं तो विराट नगर में अकेले ही हम सब महारथियों महारथियों को को सारा गोधन छीन लिया और और के भी भी उतार दिए ऐसे पराक्रम और गुनों से संपन्न जिनके साथ मौजूद हैं, युद्ध के लिए नलकारना बहुत बड़े दुस्साहस का काम है बात को मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ इसके सिवा समस्त संसार मिलकर जिनके गुणों को दस हजार वर्षों में भी नहीं गिन सकता जो शंख चक्र और शंख धारण करने वाले हैं वे अनंत पराक्रमी साक्षात भगवान नारायण ही अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं श्री कृष्ण और अर्जुन के एक रथ पर बैठे देख मुझे भय लगता है हृदय काप उठता है अर्जुन समस्त धन धारियों से बढ़कर है तथा चक्र युद्ध में नारायण स्वरूप श्री कृष्ण का मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं है वे दोनों वीर ऐसे पराक्रमी हैं हिमालय अपने स्थान से हट जाए पर श्री कृष्ण और अर्जुन नहीं विचलित हो सकते वे दोनों महारथी सूर्य और अस्त्र विद्या के विद्वान हैं दोनों के ही अस्त्र शस्त्र सुदृढ़ है शल बताओ तो सही ऐसे पराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन का मुकाबला मेरे सिवा दूसरा कौन कर सकता है आज ऐसा युद्ध होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था या तो मैं ही उन दोनों को मार गिराऊंगा या यही मेरा डालेंगे। ऐसा करकर में के, की। फिर आपके पुत्र दुर्योधन के निकट गया। दुर्योधन ने करजना की और छाती से लगाया तब कर्ण ने कुलराज दुर्योधन कृपाचार्य कृतवर्मा भाई से सहित शक्ने अस्वस्थामा और अपने छोटे भाई से तथा हाथी सवार घुड़सवार एवं पैदल सैनिकों से कहा राजाओं आप लोग श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा करके उन्हें चारों ओर से घेर लें और सब ओर से युद्ध छेड़ कर अच्छी तरह थका डालें। आपके द्वारा जब वे बहुत घायल हो जाएंगे तो मैं उन दोनों के सुगमता से मार डालू बहुत अच्छा कहकर अर्जुन को मारने की इच्छा से वे सभी वीर उन पर टूट पड़े और अपने बाणों का प्रहार करने लगे उन महारथियों के चलाए हुए बाणों को अर्जुन ने हंसते हंसते काट डाला और आपकी सेना को भस्म करना आरम्भ किया कृपाचार्य कृतवर्मा दुर्योधन तथा प्रत्येक महारथी की छाती में तीन तीन बाण मारे तब अश्वस्थामा ने दस बाणों से धनंजय को तीन से श्री कृष्ण को और चार से उनके चारों घोड़ों को बिंद डाला फिर उनकी ध्वजा पर बैठे हुए वानर को उसने अनेकों बाणों तथा नाराजों का निशाना बनाया यदि अर्जुन ने तीन बाणों से अस्वस्थामा के धनुष अस्वस्थाम दिया इसके बाद उन्होंने कृपाचार्य को भी बाण से धनुष ध्वजा पताका घोड़े तथा सारथी को नष्ट कर दिया फिर उन्हें भी हजारों बाणों के घेरे में कैद कर दिया तत्पश्चात अर्जुन ने दहाड़ते हुए दुर्योधन के ध्वजा और धन काट दिए कृष्णवर्मा के घोड़ों को मार डाला तथा उनके रथ की ध्वजा भी खंडित कर दी फिर बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने आपकी सेना के घोड़ों सारथियों तर्कसों ध्वजाओं हाथियों और रथों का सफाया कर डाला उस समय आपकी विशाल सेना छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखर गई